श्री कृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव का प्रथम विकास इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि इसमें संदेह नहीं कि जहाँ तक शास्त्र ज्ञान का प्रश्न है हम यथार्थतः तो उस संबंध में नितांत अनभिज्ञ हैं किंतु जो कुछ हमने देखा है तदनुसार हम यह कह सकते हैं कि यथार्थ ज्ञानी पुरुषों के लिए प्रारब्ध कर्म के फल को भी नहीं भोगना पड़ता है क्योंकि जिस मन के द्वारा सुख दुखादि का भोग होता रहता है वे उसे सदा के लिए ईश्वर को अर्पण कर देते हैं अतः सुख दुखादि के भोग की संभावना ही कहाँ है यदि यह कहा जाए कि उनके शरीर में ही प्रारब्ध का भोग होता रहता है तो वह भी कैसे संभव हो सकता है यदि वे किसी विशेष कारणवश जैसे परोपकारादि के निमित्त अपनी इच्छानुसार मात्र अहम भाव को रख लें तो उस स्थिति में उन्हें पुनः अपने शरीर मन की उपलब्धि के साथ ही साथ प्रारब्ध कर्म का भोग हो सकता है अतः यथार्थ ज्ञानी पुरुष अपनी इच्छानुसार प्रारब्ध को भोग या त्याग सकते हैं उनके अंदर ऐसी शक्ति का उदय होता है इसीलिए उन्हें लोकजीत मृत्युंजय सर्वज्ञ इत्यादि संज्ञा दी जाती है साथ ही एक बात और है यदि श्री रामकृष्ण देव के निजी अनुभव को माना जाए तो उनको ज्ञानी पुरुष भी नहीं कहा जा सकता उस श्रेणी में उनकी गणना ही नहीं हो सकती क्योंकि उनको बारंबार यह कहते हुए हमने सुना है जो राम एवं जो कृष्ण थे वे ही इस समय रामकृष्ण हैं अर्थात पहले जो राम तथा कृष्ण रूप से आविर्भूत हुए थे वे ही वर्तमान युग में श्री राम कृष्ण देव के शरीर में विद्यमान रहकर अपूर्व लीलाओं का विस्तार कर रहे हैं इस कथन को मान लेने पर उन्हें नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध स्वभाव ईश्वरावतार कहकर ही स्वीकार करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में उनको प्रारब्धादि किसी भी कर्म के वशीभूत नहीं कहा जा सकता इसलिए श्री रामकृष्ण देव के विवाह के संबंध में अन्य प्रकार की मीमांसा को ही हम युक्ति युक्त समझते हैं एवं अब हम उसी का उल्लेख कर रहे हैं हमारे समक्ष अपने विवाह की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण देव प्रायः हास परिहास भी किया करते थे उनका वह परिहास भी परम मधुर था एक दिन दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्णदेव दोपहर को भोजन करने बैठे थे श्रीयुक्त बलराम बोस तथा तो और भी कुछ भक्त उनके समीप बैठकर कर विभिन्न वार्तालाप कर रहे थे उस दिन श्री माता जी कुछ महीनों के लिए कामाल पुकुर गई थी कारण श्री राम कृष्णदेव के भतीजे रामलाल का विवाह था श्री राम कृष्णदेव बलराम बाबू को लक्ष्य कर अच्छा यह तो बताओ कि मेरा विवाह क्यों हुआ पत्नी की आवश्यकता क्यों हुई जिसे अपने पहनने के कपड़े तक का ध्यान नहीं रहता उसके लिए पत्नी क्यों यह सुनकर मुस्कुराते हुए बलराम बाबू चुपचाप बैठे रहे श्री राम कृष्ण थे ओह समझ गया थाली से थोड़ा सा साग उठाकर बलराम बाबू को दिखाते हुए इसलिए इसके लिए हुआ अन्यथा कौन इस तरह मेरे लिए रसोई बनाता बलराम बाबू आदि भक्तों की हँसी सच कहता हूँ कौन मेरे भोजन की इस प्रकार व्यवस्था करता वे सब आज चली गई कौन चली गई भक्तबिंद जब यह न समझ सके तब उन्होंने कहा मैं रामलाल की चाची की बात कह रहा हूँ रामलाल का विवाह है इसलिए वे सब कामारुकुर चली गई खड़ा खड़ा मैं देखता रहा मन में कोई भी बात उदित नहीं हुई सच कह रहा हूँ मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई और ही चली गई परन्तु जाने के बाद ही मन में यह चिंता हुई कि अब रसोई कौन बनाएगा चिंता क्यों हुई जानते हो सब तरह के भोजन को मैं पचा नहीं पाता हूँ तथा कितना भोजन करना चाहिए इसका भी हर समय मुझे ध्यान नहीं रहता उसे श्री माता जी को यह पता है कि कैसा भोजन मेरे लिए ठीक है वह देखभाल करती रहती है इसीलिए यह ख्याल हुआ कि अब वह व्यवस्था कैसे होगी एक दिन दक्षिणेश्वर में विवाह की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा विवाह क्यों करना चाहिए जानते हो ब्राह्मण शरीर के लिए दस प्रकार के संस्कार होते हैं विवाह उन्हीं में से एक है इन दस संस्कारों के होने पर ही आचार्य बना जाता है पुनः कभी कभी वे यह भी कहा करते थे जो परमहंस होते हैं पूर्ण ज्ञानी होते हैं वे पहले ही भंगी चांडाल से लेकर राजा महाराजा तक सम्राट तक के समस्त भोगों को भोग लेते हैं अन्यथा ठीक ठीक वैराग्य का उदय ही कैसे हो सकता है उसने जो देखा नहीं है भोग नहीं है मन उसको देखने के लिए लालायत तथा चंचल ही हो उठेगा समझे न चौसर खेलते समय क्या तुमने यह नहीं देखा कि सब घरों में चक्कर लगाने के पश्चात तब कहीं गोटी पकती है यह भी ठीक वैसा ही समझना चाहिए साधारण गुरुओं के विवाह के संबंध में श्री राम कृष्ण देव द्वारा इस प्रकार कारण निर्देश किए जाने पर भी उनके स्वयं के विवाह के विषय विशे में विशेष रूप से हमने जो कुछ समझा है अब हम उसी का उल्लेख करेंगे शास्त्र हमें पग पग पर इस बात की शिक्षा प्रदान कर रहा है कि भोग के लिए विवाह नहीं है शास्त्रों में बारंबार कहा गया है कि ईश्वर की सृष्टि रक्षा रूप नियम का पालन तथा गुणशाली पुत्र उत्पन्न कर समाज का कल्याण साधन ही हिंदुओं के विवाह संस्कार का उद्देश्य होना चाहिए तो फिर क्या उसमें अपना स्वार्थ लेष मात्र भी न होगा शास्त्र में इस प्रकार की असंभव बात कही गई है नहीं यह बात नहीं है शास्त्रकार ऋषियों ने दुर्बल मानव चरित्र के अंतिम स्तर तक को देखकर ही यह अनुभव किया था कि संसार से दुर्बल मानव अपने स्वार्थ को छोड़कर और कुछ नहीं देखता अपने हानिलाभ का विचार किए बिना वह अत्यंत साधारण कार्य में भी कभी हाथ नहीं बांटता। इस बात को समझकर भी शास्त्रकारों ने उपरोक्त आदेश प्रदान किया है उसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने यह अनुभव किया कि स्वार्थ को यदि किसी महान उद्देश्य के साथ सदा संयुक्त रखा जाए तभी मंगल है अन्यथा बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन में फंसकर अशेष दुख भोगते रहना अनिवार्य है अपने नित्य मुक्त स्वरूप को विस्मृत कर ही मानव अपनी इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत के रूप प्रसादी के भोग के लिए दौड़ रहा है और यह समझ रहा है कि भोग अत्यंत मधुर है अति मनोरम है किंतु इस बात को कितने व्यक्ति जान या समझ पाते हैं कि संसार का प्रत्येक सुख दुख के साथ चिर संयुक्त है एवं सुख भोगने के साथ साथ दुख को भी अंगीकार करना पड़ता है